हरे कृष्ण तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान का जो विशेष है श्री पुरी धाम में और उनके बारे में तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कथय तस्म नित्यम तुश्य रमानती चाह अपने भक्तों के बारे में जब कृष्ण भगवदगीता में वर्णन करते हैं तो कहते हैं जब मेरे भक्त आपस में मिलते हैं मत चित्ता मद ग्राण तो जिनका चित्त सदैव मुझ में लगा रहता है और कृष्ण भगवदगीता के द्वारा हमसे डिमांड करते हैं करते हुए कहते हैं मन मना भवा मद मन भक्तों तो कहने का तात्पर्य है कि भगवत गीता का सार है एक प्रकार से कि कृष्ण में मन लगाना या कृष्ण का भक्त बन जाना इसलिए भगवान भगवत गीता में कई में कई जगहों वर्णन करते हैं और भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मेरा भक्त बनो श्रीला प्रभुपा जब अंतिम समय में आखिरी उनका विजिट था लंदन के लिए तो प्रभुपा जब लंडन गए तो वहां उनको मिलने के लिए कई सारे युवा गये वहां और प्रभुपाद ने पूछा उनके बारे में पूछा तो किसी ने कहा मैंने ये डिग्री प्राप्त की है मैंने वो किया है मेरा है तो प्रभुपाद कहते हैं हम किसी और डेजिग्नेशन से इतना आकर्षित नहीं होते हमारे लिए सबसे बड़ा डेजिग्नेशन क्या है कृष्ण का भक्त बनना इसलिए हम हमारे जीवन में कई प्रकार से कई चीजें कई बड़ी, बड़ी बड़ी बड़ा बड़ा बनना चाहते हैं लेकिन भगवान सरलता से हमें कहते हैं कि संसार में कुछ आपको बनना है तो क्या बनो भगवान का शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करो इसलिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं और ऐसे भक्तों के बारे में स्वयं भगवान अपने मुखार से वर्णन करते हैं भगवान कहते है, उन भक्तों का स्वभाव क्या होता है जिनका चित्त सदैव मुझ में लगा रहता है और मैं ही उनके लिए क्या हो प्राण हो मदगत प्राणा मेरे अलावा उनके प्राण क्या हो जाएंगे दूसरी भाषा में चले जाएंगे प्राणा और ऐसे भक्त जब आपस में मिलते हैं तो उनके चर्चा का जो विषय है उनकी वार्ता का जो विषय है वो मैं हूं कथ माम नित्यम ऐसे नहीं कि कभी कभी आ, भक्त जब आपस में मिलते तो भगवान कहते हैं कि नित्य रूप से मेरी चर्चा करते हैं और इस साथ ही साथ बोधयता परस्परम वो क्या करते हैं एक दूसरे को बोध प्रदान करते हैं कृष्ण की सेवा में या कृष्ण की भावना में आगे बढ़ने के लिए तो ऐसे भगवान कृष्ण जो हमारे आराध्य हैं इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा आराध्य भगवान ब्रजेश तनया ताम वृंदावनम कि हमारे कोई एक में वो आराध्य देव है तो वो कृष्ण है और जितना कृष्ण हमारे लिए आराधनीय है उतना ही उनका धाम भी हमारे लिए क्या है आराधनीय है क्योंकि कृष्ण से वो अभिन्न है कृष्ण का ही वो एक प्राकृत्य है तो ऐसे भगवान कृष्ण जो अनंत गुणों के भंडार हैं और उनके गुणों के बारे में एक भक्त क्या करता है सदैव सोचता रहता है सदैव मनन करता है इसलिए जब हम शुरुआत में ही भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो हम कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन कितने गुणों का वर्णन कर रहे हैं और वास्तव में इसमें से किसी एक गुण को भी हम पकड़ लें और उस पर मेडिटेट करें तो हमारा जीवन पूर्ण रूप सफल हो सकता है और अंतिम समय में सरलता से कृष्ण का हमें स्मरण हो सकता है तो ऐसे भगवान जो अनंत गुणों के खान हैं, जो अपने दर्शन से श्रवण से जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं इसलिए चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज लिखते हैं श्रवण दर्शन आकर्षय सर्वजन कृष्ण की विशेषता क्या है उनके बारे में आप सुनोगे तो क्या हो जाएगा उनकी ओर आकर्षित हो जाओगे हजारों उदाहरण शास्त्रों में हमें प्राप्त होते हैं श्रवण दर्शने और भगवान का दर्शन करने मात्र से भी हम हाँ उनकी ओर क्या होते हैं खींचे चले जाते हैं तो ऐसे भगवान कृष्ण जो गुणों के भंडार है और जिनके केवल दो गुणों को सुनने मात्र से जो ब्रह्मवादी शुक्रदेव गोस्वामी है अपनी वो ब्रह्म की धारणा को त्याग देते हैं और भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण करते हैं हम जानते हैं ना शुक्रदेव गोस्वामी के बारे में सुखदेव उस समय तो डर रहे थे माता के घर में लगभग 16 साल के थे और बाहर ही नहीं आ रहे थे पिता बाहर बाहर बाहर बाहर से कह रहे आरे बेटा कहता नहीं माया है मैं हूँ व्यासदेव कहते मैं हूं यहाँ कहते तुम भी तो माया में हो अंदर से बच्चा बोल रहा है हाँ लेकिन कहते हैं माया का आदेश को बुलाओ तो भगवान उस समय तो द्वारका में थे तो व्यासदेव द्वारकाधीश को बुलाते हैं और जैसे ही बुलाते हैं भगवान कहते मैं हूं तो उनकी बात मानकर बाहर बाहर आते हैं। बाहर आते हैं तो रुकते नहीं है घर में वो मैराथन के लिए जैसे व्यक्ति दौड़ लगाता है वैसे माता के गर्भ से पाव बाहर डाला और वो क्या करने लगे दौड़ने लगे और यहां व्यासदेव चिल्ला रहे हैं हे hey बेटा हे पुत्र हे पुत्र रुको रुको रुको लेकिन पुत्र रुकने का नाम नहीं ले रहा था वन में चला जाता है लेकिन इनके पास एक अमूल्य धन था व्यासदेव के पास और व्यासदेव क्वालिफाइड योग्य व्यक्ति को ढूंढ रहे थे कि ऐसा अमूल्य धन जो मैं प्रदान करूं और वो क्या था श्रीमद भागवतम तो ऐसे भागवतम जो भगवान के गुणों से भगवान का नाम रूप गुण लीला और धाम इनकी चर्चाओं से परिपूर्ण है श्रीमद भागवतम तो ऐसे योग्य व्यक्ति को ढूंढ रहे थे तो जब व्यास देव ने अपने शिष्यों को भगवान के गुणों का कुछ श्लोक सिखाए उन श्लोकों को गाते रहे गए वहां उनके जो शिष्यगण हैं और ये जो शुक्रदेव गोस्वामी जंगल में दौड़ के चले गए थे उन्होंने जब भगवान के दो गुणों के बारे में सुना वैसे तो एक गुण के बारे में सुना और वो गुण कौन सा था भगवान का करुणा हकीम स्तन कालकूतम सुना कि अरे वो परम भगवान कृष्ण उनकी दया की या करुणा की कोई सीमा नहीं है जो पुतना उनका वध करने के लिए तत्पर हो गए थे जिसने अपने स्तन में बहुत ही जहरीला विष लगाकर उनको पिलाना चाह रहे थे उसको भी भगवान ने क्या कौन सा स्थान दिया है माता का स्थान दिया है जैसे ये सुना शुक्रदेव गोस्वामी का हृदय विमल हो जाता है मल से रहित हो जाता है और इतना द्रवित हो जाता है कि उन गुणों के प्रति शुकदेव गोस्वामी खींचे जाते हैं आकर्षित होते हैं उतना ही नहीं जब कृष्ण के सौंदर्य को उन्होंने सुना yeah. बराह पीड़म नटवर अपू करणयिकारम कि भगवान इतने सौंदर्य हैं जिनके इस रूप के बारे में और उनके दया के बारे में जब सुना तो शुक्रदेव गोस्वामी सब कुछ अपनी भौतिक जो धारणा है ब्रह्मवाद की, उसको त्याग देते हैं और कृष्ण की ओर दौड़ने लगते हैं या भगवान के शरण ग्रहण करते हैं तो ऐसा ही भगवान का गुण है करुणा जो भगवान सारे जीवों के प्रति प्रदान करते हैं और इसलिए भगवान को बहुत अधिक दुख होता है इसलिए कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ममे वांशो जीवलोके जीव, जीव भूता सनातना मन सानी इंद्रिया प्रकृति जीव है मन और इंद्रियों के संघर्ष में अत्यधिक कष्ट अनुभव कर रहा है तो भगवान चाहते हैं कि वो जीव उस की स्थिति से बाहर आ जाए और बाहर कब आ सकता है जब वो भगवान की एक में उस शरण स्वीकार करे हाँ लेकिन हम भगवान की शरण स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसे करुणा की सागर करुणा की जो सिंधु है कृष्ण इतने अधिक दयालु हो जाते हैं दयावान हो जाते हैं कि उनकी करुणा को वो दर्शाने के लिए भगवान कई प्रकार से इस जगत में आते हैं एक तो वो स्वयं अपने अलग अलग अवतारों के रूप में आते हैं विग्रह के रूप में आते हैं अपने भक्तों को भेजते हैं ग्रंथ भेजते हैं इवन वृक्ष अर्चा अवतार तुलसी को देते हैं उतना नहीं गोवर्धन पहाड़ भी देते हैं उसके अलावा भगवान इतना चरणामृत की नदी प्रदान करते हैं कौन सी है वो नदी गंगा भगवान के चरण कमल से निकली है तो एन के न प्रकार भगवान पूर्ण रूप प्रयास कर रहे हैं कि जीव मेरी वो राजा है मेरी शरण ग्रहण करे तो इस प्रकार से भगवान अपना जो प्रेम है वो प्रदर्शित करते हैं और वास्तव में इस जगत में हम केवल एक ही चीज को ढूंढ रहे हैं सुख को ढूंढ रहे ही है लेकिन वास्तव में वो सुख की अनुभूति होती है जब कोई व्यक्ति हमसे प्रगाढ़ प्रेम करता है और हम भी अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिससे हम पूर्ण रूपेण क्या करना चाहते हैं प्रेम करना चाहते हैं लेकिन हमें इस संसार में ना ऐसा व्यक्ति मिलता है जिससे हम पूर्ण रूपेण प्रेम करें या कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं प्राप्त होता जो पूर्ण रूपे हमसे प्रेम करता है हाँ, लेकिन इस संसार में ये दुर्लभ है इसलिए आचार्य गण कहते हैं शास्त्र कहते हैं कि जो प्रेम के एकमात्र विषय है वो कृष्ण है और ये हमें समझ में कब आता है जब समय चला जाता है इसलिए समय निकलने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए ये समझ जाना चाहिए साधु के द्वारा शास्त्र के द्वारा और गुरु के द्वारा कि कृष्ण ही मेरे एक में आराध्य या प्रेम के विषय है हाँ वो बहुत ही मुश्किल से समझ में आता है हम सोचते हैं कि मेरे पारिवारिक जन ही मेरे प्रेम के विषय हैं देशवासी हाँ या फिर अलग अलग प्रकार से ढूंढते हैं ऐसे ही एक व्यक्ति जिसका जॉइंट फैमिली था जिसमें वो बूढ़ा हो गया था अभी तो ये जब बूढ़ा हो गया था तो ये ऐसे ही सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला तो निक, जब निकला वहां से मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो उसने देखा कि एक धूप के जो चश्मे है गॉगल्स है उसकी एक शॉप उसको नजर आई उसने सोचा अरे मेरे पोते के लिए एक गॉगल परचेस कर लेता हूँ तो वैसे ही वो शॉप में चला गया शॉप में गया तो उसने ऐसे एक चश्मा उठाया और डाल दिया अपने आंखों में धारण कर लिया जैसे डाला तो उसको कई आवाजें सुनाई दे रही थी उसने सोचा ये क्या हो गया सुबह सुबह कोई ट्राफिक नहीं है हा कुछ लोग इधर उधर घूम नहीं रहे हैं लेकिन मुझे इतनी आवाजें क्यों सुनाई दे रही है तो बाद में उससे पता चला की ये जो चश्मा है पहने मात्र से जो सामने व्यक्ति है आसपास लोग है, उनके मन में क्या चल रहा है, है, है। वो सब क्या क्या होता सुनाई देता है। तो इसने उस व्यक्ति को को, पूछा दुकानदार सोचा इसको पूछता कि प्राइस है इस चश्मे का तो दुकानदार उसी समय मन में सोच रहा था ये बूढ़ा सुबह सुबह कहां से आ गया शॉप में इसको मैं डबल प्राइस बताऊंगा हाँ तो ये उसको समझ जैसे चश्मा डाला इसने पता चला कि ये तो ऐसा सोच रहा है कहता है है है डबल प्राइस प्राइस प्राइस मैं तुम्हें सिंगल दूंगा जो ओरिजिनल उसने वो चश्मा लिया और अपने घर चले जाता है। जैसे घर में प्रवेश करता है तो जैसे अंदर गया अभी ब्रेकफास्ट का समय हो गया था घर में बहुत ही बड़ी बहु छोटी बहू अपने उनके पुत्र आदि थे तो जैसे ये गए अंदर तो उसी समय जो बड़ी बहू है या बेटा है बड़ा वो कहता है कि बूढ़ा सुबह सुबह क्या हो गया है इसको शायद ये सठिया गया है हाँ इतना चश्मा काला डाल के यहाँ घूम रहा है सुबह सुबह हाँ फिर बहू कहती है कि हम तो सोच रहे थे ये जल्दी मर जाए और ये तो अभी जवानी की तरह कार्य कर रहा है अपने आप को दिखावा कर रहा है तो ये सारी बातें छोटी बहू बड़ी बहू उनके बच्चे सब बोल रहे थे लेकिन बाहरी रूप से प्रेम का दिखावा कर रहे थे क्यों क्योंकि जितना प्रॉपर्टी था वो इसी के नाम में था अब इतनी सेवा का भाव उनके हृदय में उमड़ रहा था इसलिए कि बस अंतिम समय में वो विल इनके नाम में कर दे और जल्दी चला जाए तो ऐसी जब सिचुएशन देखी तो उसने सोचा कि वास्तव में इस घर में है सब लोग मेरा क्या कर रहे हैं इंतजार कर रहे हैं कि बूढ़े बाबा क्या हो जाएंगे कब चले जाएंगे तो ऐसी जब स्थिति में वो सोच रहा था आज उसको ब्रेकफास्ट भी गले के अंदर नहीं जा रहा था गले में ही अटक रहा था सारा ब्रेकफास्ट क्योंकि जिनसे जिनसे वो इतना प्रेम जिन इतना प्रेम प्रेम चाहता था था करता उनसे उनकी उसकी उपेक्षा की जा रही थी और वास्तव में कटु सत्य है इस भौतिक जगत के इसलिए भागवतम में कई जगह में इस, इस स्थिति का वर्णन किया है और उस समय यह सोच ही रहा था तो घर का कुत्ता वहां आ जाता है और उसके तलवे चाटने लगता है एक कुत्ते का है। मालिक का क्या करता है वो जो है है। चाटने लगता है। और वो कुत्ता उसकी ओर ऐसे देखकर कहता है स्वामी महाराज आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो आज क्योंकि कुत्ते के सोचा कि ये क्या सोच रहा है कुत्ता भी क्या सोच रहा है तो कहता है इतना ही नहीं बोल रहा है तलवे भी चाट रहा है मुझे ये भी कह रहा है और कह रहे सुंदर सुंदर सुंदर नहीं आती सुन्दर, आती सुन्दर लग हो आप वास्तव में यही एक व्यक्ति है, जो जो मुझसे क्या करता है जो है कुत्ता और वो प्रेम करता है और जब उसका अंतिम समय आता है तो जितना भी धन प्रॉपर्टी था हाँ जनरल किसके नाम करके चला जाता है उस कुत्ते के नाम करके चले जाता है तो वास्तव में ये भौतिक जीवन की कटु सत्य है या दुर्दशा है लेकिन भगवान कहते हैं आमा बिना बंधु और के अच्छे तुम्हारा अरे तुम इस संसार में ढूंढ रहे हो हम प्रेमी को ढूंढ रहे हो और कोई आपसे प्रेम करे उसके लिए भी ढूंढ रहे हो हमें अल्टीमेटली प्यास है प्रेम की और वो प्यास ऐसी है जो अतोषणीय है जो कभी पूरी नहीं हो सकती हाँ तो ऐसी प्यास बुजाने के लिए भगवान ही एकमात्र क्या है हाँ प्रेम के विषय है इसलिए भगवान कहते हैं महाप्रभु आमी बिना के बंधु और मेरे इसके बिना मुझसे बच, बिना कौन और आपका अच्छा बंधु हो सकता है तो इसलिए भगवान अत्यंत करुणामय है अत्यंत करुणा के सागर है और भगवान का जो करुणामय स्वरूप है अपने विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं भूतल में श्री जगन्नाथ देव के रूप में और उनका जो विग्रह है या भगवान इस रूप में प्रकट होते हैं भगवान जगन्नाथ के रूप में और बल्कि कलयुगा में भगवान का ये स्थल है जहां भगवान स्वयं क्योंकि हर युगों में भगवान अलग अलग स्थानों में निवास करते थे अपने धाम में बद्रीनाथ में है रामेश्वरम में है द्वारका में है अलग इन तीनों युगों में लेकिन जो कल होता है उस समय स्वयं परम भगवान अपने स्वरूप में विराजमान होते हैं और उनका वो स्वरूप विग्रह का स्वरूप है जिसमें वो सारे जगत के प्रति अपने करुणा का विस्तार करते हैं इसलिए ऐसे भगवान जगन्नाथ को पतित पावन कहा जाता है क्या कहा जाता है पतित पावन कहा जाता है या उनको भक्त कहते हैं क्योंकि भक्त वत्सल कोई सीमा नहीं है वो अपने भक्तों से इतना अधिक अफेक्शन इतना अधिक प्रेम दिखाते हैं प्रदर्शित करते हैं कि जो लगभग किसी अवतार ने प्रकट नहीं किया था इसलिए ऐसे भगवान जगन्नाथ जिनको हम देखते हैं वो कैसे खड़े हैं हा? उनके हाथ ऐसे हैं, है हा? कोई और डीटीज है जो ऐसे सामने हाथ करके खड़ा है कहते आओ और वो तैयार है आपका आलिंगन करने के लिए भगवान जगन्नाथ ऐसे विग्रह है जो हाल सामने किए हैं और वो कहते आ जाओ मैं आपका क्या करूंगा आलिंगन करूंगा तो क्या और चाहिए हाँ लेकिन हम हमने इंद्रिय भोगों का आलिंगन करके रखा है इंद्रिय विषयों का इतना आलिंगन किया है कि उसको हम छोड़ना नहीं चाहते लेकिन भगवान जगन्नाथ जो अपने करुणामय विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं और हमारा आलिंगन करने के लिए सदैव सदैव तैयार है इसलिए श्री चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ये इतने दयालु हो जाते हैं क्योंकि त्रिभुवन में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसके जो मूल विग्रह है वो बाहर आ जा रहे हो किसी को मिलने के लिए बाकी सब मंदिरों में है चाहे दक्षिण भारत हो या पूरे भारत वर्ष में जो उत्सव विग्रह है वो बाहर जाते हैं पालकी में या उत्सव के लिए फेस्टिवल के लिए है, लेकिन भगवान जगन्नाथ से विग्रह है जो स्वयं मूल विग्रह क्या करते हैं बाहर निकलते हैं इसलिए कृष्णदासख देते रथे चढ़ी बाहि विहार करते कहते हैं कि रथ यात्रा उनका छल है बहाना है लेकिन वो श्री मंदिर में जहां जगन्नाथ मंदिर में भगवान निवास करते हैं वहां वो श्री या लक्ष्मी देवी का परमिशन लेकर क्या करते हैं बाहर निकलते हैं तो कृष्णदास कविराज कहते क्यों निकलते भगवान जगन्नाथ बाहर तो कहते हैं भक्त सुख देते किस को सुख देने के लिए भक्तों को सुख देने के लिए ये वास्तव में मानो उनका ये गोल है लाइफ एंड सोल है कि वो अपने भक्तों को सुख प्रदान करना चाहते हैं इसलिए वो रथ पर चढ़ते हैं इसलिए निकलते हैं सारे जगत को अपना दर्शन देने के लिए और सारे जगत को अपना जो करुणा है उसको दिखाने के लिए तो ऐसे भगवान करुणा के आगार है जैसे भगवान करुणा के आगार है उसी प्रकार से उनका जो धाम है श्री जगन्नाथ पुरी भी हम करुणा से परिपूर्ण है शास्त्र कहते हैं कि ये उस धाम ऐसा है कि वहां जाने मात्र से आप भगवान जगन्नाथ को भूलना भी चाहोगे तभी भी आपको जगन्नाथ को वहां आप भूल नहीं सकते वहां की हर चीज भगवान जगन्नाथ का स्मरण कराती है हाँ ओडिशा में आप जाते हो कितने लोग आप जब जगन्नाथपुरी गए हो अधिकतर तो वहां वहां ओरिसा की भाषा भी देखेंगे तो कैसी है गोल गोल है तो भगवान जगन्नाथ के आंखें क्या है पूर्ण रूपे गोल है ऐसी आंखे है कि जिनमें पलक नहीं है अपलक है हाँ हमारी पलके तो हैं लेकिन वो अधिकतर झुकती है या झपक जाती है जब क्या होता है प्रवचन शुरू हो जाता है हाँ? जब उसमें कुछ ज्यादा ही जो पलके हैं नीचे हो जाती हैं लेकिन अपलक दर्शन भगवान जगन्नाथ जिनके पास पलके नहीं है वो निरंतर अब हाँ, जो भक्त है या जगत के जीवों को निरंतर देखते रहते हैं और खुद भी आनंद अनुभव करते हैं इसलिए जब आध्यात्मिक धाम में व्यक्ति जाता है या चैतन्य भक्ति ठाकुर कहते हैं कि व्यक्ति को निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाना चाहिए हाँ जो इस भूतल में है वहां जाने से क्या होगा सबसे पहले तो ये होगा कि हमारी जो मलिन चेतना है मडी कॉन्शियसनेस हाँ वो क्या होगी शुद्ध हो जाती है और दूसरा भगवान के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण हमारे हृदय में जागृत होने लगता है और तीसरा भक्तिनो ठाकुर कहते हैं गौर आमारे सब करो भ्रमर रंगे प्रणयी भक्त संगे की जहां जहां चैतन्य प्रभु गए हैं वहां वहां भक्तिनोद ठाकुर कहते मैं जाना चाहता हूं लेकिन कैसे जाना चाहता हूं भक्तों के संग में जाना चाहता हूं तो ऐसे जो भगवान का धाम है जो भगवान की करुणा का एक प्रकाश है करुणा का प्राकट्य है जहा जाना चाहिए जगन्नाथपुरी में तो आप सो जाते हैं बहुत ही डीप स्लिप अभी तो ये सबसे बड़ा सक्सेस है कि, कि किसी को डीप स्लिप आ जाए है ना इतनी गहरी नींद पाना मतलब मानो उसने कितनी बड़ी चीज प्राप्त की है अपने मनुष्य जीवन में वो पॉसिबल ही नहीं है अभी लेकिन जगन्नाथपुरी में आप सो भी जाते हैं डीप तो जगन्नाथ कहते कि ये तो पूर्ण रूपेण समाधि में पड़ा है he is in deep मेरे स्मरण में पूर्ण रूपेण लगा है, वहाँ कोई व्यक्ति चलता भी है तो उस धाम की परिक्रमा कर रहा है वहां कुछ बोलता भी है तो भगवान जगन्नाथ कहते हैं वो कौन सी कथा कर रहा है जगन्नाथ कथा कर रहा है तो आपको कथा का मौका कहा ना भी मिले तो कहा जाना चाहिए जगन्नाथपुरी और आप बोलते रहेंगे तो भगवान कहते हैं ये तो मेरा गुणगान कर रहा है तो चार प्रकार से वो संसार से मुक्ति प्रदान करते हैं उसको इस जड़ जगत से मुक्त कर देते हैं ऐसे भगवान हाँ वहां सात चीजें क्या है कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है वहां तो भी वो मुक्त हो जाता है कोई व्यक्ति वहां जाकर प्रसाद ग्रहण करता है और वास्तव में जगन्नाथपुरी जाना मीन्स केवल दो कार्य करने चाहिए और वो दो कार्य कौन से हैं? एक है उनका प्रसाद ग्रहण करना क्योंकि मैं अभी परसों ही दुबई में क्लास दे रहा था तो मैंने कहा कि जगन्नाथ के प्रसाद की, की विशेषता है जगन्नाथ भात जग प्रसारे हाथ जगन्नाथ का भात ऐसा है कि पूरा जग उनके प्रसाद के लिए अपना हाथ सामने करता है और ऐसे जगन्नाथ अपनी कृपा अपने प्रसाद के रूप में प्रदान करते हैं और दूसरा उनकी कृपा वो प्रदान करते हैं अपने दर्शन के द्वारा तो इसलिए शास्त्र कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी जाता है तो उसको दो कार्य अधिक से अधिक करने चाहिए एक है आकंठ भोजन कंठ तक खाना चाहिए कि कोई और चीज अंदर ना जाए इसलिए कंटी माला पहनते हैं कि यहां तक चला जाया तो और दूसरा जितना अधिक हो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना चाहिए और शास्त्र कहते हैं कि वहां रहने से वहां का दर्शन करने से वहां की यात्रा करने से और वहां शरीर त्यागने से भी भगवान जगन्नाथ उसको अपना स्थान प्रदान करते हैं तो इसलिए ये ऐसा जो धाम है धाम शब्द का क्या अर्थ है श्रील प्रभुपत भागवतम में लिखते हैं धाम का मतलब है जहां भगवान निवास करते हैं जहां भगवान निवास करते हैं वो स्थान धाम है या दूसरी जगह श्रील प्रभुपद लिखते हैं कि जिस स्थान में भगवान को भगवान के साथ बहुत ही सरलता से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं उस स्थान को भी क्या कहा जाता है धाम कहा जाता है तीसरी चीज बताते हैं कि जहां नाम रोग और लीला का वर्णन होता है प्रचुर मात्रा में वो स्थान भी क्या बन जाता है भगवान का धाम हो जाता है और चौथी चीज क्या है सदा गोविंद विश्राम कि भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसका हृदय भी क्या बन जाता है धाम बन जाता है जिसमें भगवान गोविंद आकर निवास करते हैं इसलिए शास्त्र और भी एक चीज कहते हैं विशेष रूप से ठाकुर कहते हैं सिलो भक्ति विनोदगन स्थान वृंदावन क्या है वैष्णवगन स्थान वृंदावन तो हो सके कि हमें मौका नहीं मिल रहा है धाम में जाने का लेकिन धाम प्रकट हो सकता है हमारे पास जिस स्थान में क्या हो वैष्णवगण हो जहां वैष्णवगण है वहां भगवान का नाम रूप गुण लीला आदि है और वहा धाम फोर्सफुली प्रकट हो जाता है इवन भगवान स्वयं ही कहते हैं नारद मुनि जब भगवान से मिलते हैं तो नारद मुनि कहते हैं कि कृष्णा मैं तो भ्रमण करता हूँ आपके लीला गुण आदि का वर्णन करता हूं तो वहां मुझे लोग पूछते हैं कि भगवान कहा निवास करते हैं तो भगवान को नारद पूछते है कि आपका एड्रेस बताइए तो भगवान कहते हैं कि यत्र गायंती मद तत्र कि हे नारद जहां मेरे भक्तगण मिलते हैं आपस में और मेरा गान करते हैं तो वहां में क्या होता हूं निवास करता हूं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जो अत्यंत दयालु है जो करुणा के सागर है उनका धाम उनको अत्यधिक प्रिय है इसलिए भगवान देखो कितने अपने धाम से आसक्त है कि जो उनका धाम है उसका नाम अपने नाम से रख दिया उन्होंने जगन्नाथपुरी का नाम किसके नाम से रख दिया खुद के नाम से रख दिया पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी खुद का ही नाम लगाया इसका मतलब वो किससे अधिक प्रेम करते हैं अपने धाम से कितना प्रेम करते क्यों कोई पूछ सकता है कि भगवान को अपने धाम से इतना अधिक लगाव क्यों है क्योंकि वहा उनके प्रिय भक्त का निवास करते हैं इसलिए किसी भी आध्यात्मिक स्थान में जाते हैं तो व्यक्ति को तीन चीजें जानने का प्रयास करना चाहिए एक है धाम और धाम की जो महिमा है उसके बारे में जानना चाहिए और दूसरा है धामी धामी मतलब जो धाम के आराध्य देव है तो जगन्नाथपुरी जो धाम है उसकी महिमा से हमें अवगत होना चाहिए और दूसरा वहां के जो परम ईश्वर है जिनको धामी कहा जाता है तो वो हम उनके बारे में भी व्यक्ति को जानना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम में आदान प्रदान करते हैं और तीसरी चीज क्या है धामवासी कि जो धाम के निवासी हैं हाँ उनके बारे में भी जानना चाहिए और ये जानना चाहिए कि धाम के निवासी भगवान को सबसे अधिक प्रिय है इसलिए वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं महात्म्यम यत्र प्रवेश मात्रेन न कशापि पुनर्भवन कहते जगन्नाथपुरी के बारे में मैं क्या बोलूं वृंदावन दास ठाकुर जब वर्णन करते कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में प्रवेश किए जैसे प्रवेश किए चैतन्य महाप्रभु आनंदित हो गए और इतने दौड़े वहां से भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए और देखते ही उनका आलिंगन करना चाहा और वो आलिंगन नहीं कर पाए लेकिन वहां ही जगन्नाथ को देख के क्या होते हैं हो जाते हैं तो प्रभु पद एक जगह लिखते हैं कि वास्तव में यही असली दर्शन है देखने मात्र से व्यक्ति को क्या हो जाना चाहिए मूर्छित हो जाना चाहिए इतना अधिक अनुराग भगवान के दर्शन के लिए इतने अधिक गहरी लालसा तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ऐसा भगवान जगन्नाथ का जो धाम है जहां गर्दो भोपि चतुर्भुजा वहां का गोर भुजा भगवान का पार्षद है तो सोचो बाकी जो भगवान के सेवक वहां नियुक्त हुए है वो कितने महान है लेकिन जनरल या हम भगवान के धामों में जाते हैं तो वहां के लोगों को एक अलग नजर से देखते हैं आ, देख और और बहुत वो हम हमेशा उनके साथ लड़ते हैं हैं हैं हैं झगड़ते है सोचते ये, ये पैसे के लिए हमारे पीछे लगे कितने प्रकार से हम उन वासियों के अपराधों से हम गुजरते हैं उसकी कोई कल्पना नहीं है लेकिन हमें वो सब चीजें सहन करनी चाहिए क्योंकि हम वास्तव में उनके सामने अपने आप को देखेंगे तो हम नगण्य है तुच्छ है कि भगवान के इतने प्रिय है कि भगवान ने उनको अपने नजदीक रखा है और हमें कहा दूर दूर फेंक दिया है नहीं कितना दूर दूर भेज दिया है भगवान के अपने लोग हैं उनको भगवान क्या करते हैं नजदीक रखते हैं और इतना अधिक उनसे प्रेम है हाँ कई बार मैं भक्तों से सुनता हूं कि जगन्नाथपुरे जाते तो उनको पंडों से बड़ी शिकायत रहती है कि वो हाथ धो के पीछे लगे रहते हैं हम मानो उनसे छुटकारा मिल जाए ऐसा कई बार सोचते हैं लेकिन वास्तव में भगवान जगन्नाथ उनसे अत्यधिक प्रेम रखते हैं के बारे हम सुनते हैं जब जगन्नाथपुरी आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ की जो विधि है वो बिल्कुल ही अलग है भगवान जगन्नाथ की जो सेवा विधि है तो उनको लगा कि ये उचित नहीं है मुझे शास्त्रों के और आधार पर अ हाँ पंचरात्रा आदि इनके आधार पर इन यहाँ के सेवकों को एक विचित विधि सिखानी होगी तो उन्होंने कहा राजा को कहा कि कल मैं क्या करूंगा इन सारे पंडाओं को क्लास उनका ट्रेनिंग दूंगा पूजा अर्चना की विधि उनको सिखाऊंगा मंगल आरती से लेकर शाम को शयन आरती तक तो रामानुजाचार्य ने कहा कि सब लोग उपस्थित हो जाने चाहिए जगन्नाथ के सेवक और रामानुजाचार्य रात्रि में पुरी में अपने मठ में सोने के लिए चले गए तो भगवान जगन्नाथ को टॉलरेट नहीं होता हाँ उनके भक्तों के अगेंस्ट है, तो जगन्नाथ उसको सहन नहीं करते जगन्नाथ सब कुछ सहन कर सकते हैं हाँ लेकिन बाकी और कुछ वो सहन नहीं करते भगवान कहते मेरा हाथ भी भक्तों के अगेंस्ट हो जाएगा उसको मैं क्या करूंगा काट डालूंगा इतना प्रेम है उनको अपने भक्तों से तो ऐसे राहु जब सुबह वो सो रहे थे रात को ही और सुबह सारे भक्त उठे जगन्नाथ मंदिर के सामने सब खड़े हो गए वहां के जो है पंडागन है सब लोग इंतजार कर रहे थे कि चारी आएंगे हमें यहाँ से सिखाएंगे कि मंदिर का दरवाजा कैसे खोलना है कैसे अंदर जाना है कि क्या क्या विधि है क्या क्या मंत्र है हाँ ये सारी चीजें वो छा रहे थे उनके द्वारा सीखना तो लेकिन भगवान को सहन नहीं हुआ चार्य को रात्रि में ही वहां से उठा लिया भगवान जगन्नाथ ने उनको उठा के विशाखापट्टनम के पास शिकाकुलम है उसके पास बहुत ही छोटा सा गांव है तेरा चौदाह किलोमीटर शिकाकुलम से कुरक्षेत्र वहां जाकर रामानुजाचार्य को डाल दिया रामानुजाचार्य जब सुबह अपनी आंखें खोलते हैं, तो वो देखते कि मैं जगन्नाथपुरी में नहीं हूं वो सोचते मैं कहा आ गया पहले वहां वहां देखा आ रहा तो है तो रामानुजाचार्य वहां फिर निवास करते हैं वो सोचते हैं कि जगन्नाथ अपने भक्तों से से अपने से भी क्या करते हैं प्रेम करते हैं जिस प्रेम की हम कामना करते हैं ऐसे ही चैतन्य भागवत में वर्णन आता है पुंडरिक विद्यानिधि का हाँ चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है गदाधर पंडित और पुंडर विद्यानिधि बहुत अच्छे मित्र थे और ये प्रतिदिन जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जाते थे लेकिन जब विंटर का सीजन आया जिस समय भगवान जगन्नाथ को ठंड के कपड़े पहनाए जाते हैं तो उस दिन वो विशेष फेस्टिवल हो रहा था और उसको कहते हैं ओडन षष्टी अब शीत वस्त्र पहले दिन पहनाया जाता है तो ऐसे दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही नए कपड़े है और जिनके ऊपर माड़ लगा हुआ है स्टार्च जो होता है तो उन्होंने तो भी वैसे ही कपड़े पहने थे स्टार्च से तो उन्होंने सोचा ये तो ये, ये कैसे इनको ज्ञान नहीं है या ऐसे कपड़े जगन्नाथ को पहनाते हैं तो भगवान चैतन्य के पार्षद ऐसा उनके भक्तों के बारे में सोच रहे थे जगन्नाथ को अंदर कुछ हो रहा रहा था था उनको लग रहा था रात्री होने दो तुम्हें दिखाता अभी भगवान जगन्नाथ ने देखा जब संध्या हो गई तो यह पुंडरिक विद्यानिधि अपने रूम में जाकर लेट गए लेट गए तो जगन्नाथ बलराम को कहते बलराम चलो अभी बाहर निकलते हैं क्योंकि कुछ भी ऐसा कार्य करना होता है तो ये तीनों निकलते है अपने मंदिर से श्री मंदिर से बाहर जाते हैं और जाकर कुंडरिक विद्यानिधि बड़े सो रहे थे आराम से भगवान जगन्नाथ जाते हैं और उनके जाकर जगन्नाथ जी छाती पर बैठते हैं वैसे तो कहते कि बलराम बैठ गए और उनको इतना मारने लगे हाँ इतना मारा तो अभी बलराम उनके छाती में थे मार रहे थे भगवान जगन्नाथ कहते अभी तुम नीचे उतर मुझे चढ़ने दो जगन्नाथ जी उनकी धुलाई करते हैं और जब सुबह हो जाता है तो लेकिन ये सुभद्रा देवी जिनका माँ का हृदय है वो तो कहते नहीं, नहीं नहीं बहुत हो गया कितना थोड़ी मारा जाता है अभी चलो चलो वापस चलते हैं तो जब सुबह हो गई तो ये रोज प्रतिदिन जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो जी निकले तो इन्होंने ऐसे कपड़ा लाल जा रहे थे क्योंकि उनके गाल का साइज क्या हो गया था ऐसे बड़ा हो गया था वृंदावन तो दस ठाकुर चैतन्य भागवत में अंतिम लीला का वर्णन करते हैं तो ये सब गदाधर पंडित आदि कहते कि क्या हो गया कल आपको मिला था तो आपका बढ़ गया है तो उन्होंने वर्णन किया तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि भगवान अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं और ये वास्तव में भगवान जगन्नाथ की यह विशेषता है इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसे करुणा के सागर दया के जो पूर्ण भगवान है उनकी व्यक्ति को आराधना करनी चाहिए और उनके बारे में क्या करना चाहिए जानने का प्रयास करना चाहिए तो भगवान हमसे कुछ आकांक्षा नहीं रखते जगन्नाथ कुछ हमसे मांगते नहीं है लेकिन कुछ मांगते हैं तो एक ही चीज मांगते हैं और वो क्या है वो हमारा मन चाहते हैं इसलिए गीता में भगवान बारंबार क्या कहते हैं मुझे क्या प्रदान करो मन प्रदान करो मन, मन भव कि आप मुझे मन दो बारंबार लेकिन हम सब कुछ देना चाहते हैं लेकिन कृष्ण को अपना मन देना नहीं चाहते इसलिए हम वो सुनते हैं जयपुर की जो राजकुमारी थे विष्णु प्रिया हाँ जिन जिनके पेरेंट्स जयसिंह राजा जय सिंह जयपुर के डिवोटी थे और वो एक बार जगन्नाथ पुरी गए थे अपनी पत्नी चंद्रावती के साथ वहां जगन्नाथ का उन्होंने दर्शन किया प्रसाद आदि लिया इतनी महिमा सुनी और जब वो वापस आ गए वो जगन्नाथ के स्मरण में निमग्न रहते थे और ये जो रानी थी उनको पुत्री जब हुई उसका नाम उन्होंने विष्णुप्रिया रखा और ऐसी विष्णु भी भगवान की भक्त थी लेकिन ये रानी चंद्रावती जब बहुत अधिक बीमार हो गई इतनी बीमार हो गई कि मारो मरना सन्नम मृत्यु बहुत नजदीक था उनके तो ये जो उनकी पुत्री थी विष्णु प्रिया वो भगवान से प्रार्थना करने लगी वो कहने लगे कि मानो कोई भगवान है ही नहीं क्या सारे पत्थर की मूर्ति बन गए हैं जो मेरी माता के दुख का निवारण नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा वो सोचते जा रहे थी बोल रहे थे उनके महल के बाहर देखा कि एक व्यक्ति जोर जोर से भगवान के गीत गाते हुए जा रहा था गीत गाते हुए जा रहा था तो उसको लगा कोई भिक्षु गाते हुए जा रहा है लेकिन आपने जब सेविकाओं को भेजा सेविकाएं जब वहां गई तो देखा कि जगन्नाथपुरी से एक सन्यासी है जो जगन्नाथ के गीत गाते हुए जा रहा है जयपुर में और जब ऐसे उन्होंने देखा तो उस व्यक्ति से मिले वो सेविकाएं और उन्होंने जगन्नाथ का प्रसाद प्रदान किया कहा रानी को यह दे दो उससे वो ठीक हो सकती है आज भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना करने से तो कालांतर में वो ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन जयपुर के जो राजा हैं, कोई भी जगन्नाथपुरी से आता है तो उनके क्या करते थे बहुत प्रशंसा और सेवा आदि करते थे तो ऐसे एक बार एक पंडा आया जयपुर में और वो कुछ दिन रहा और जाने लगा जगन्नाथपुरे जब जा रहा था तो राजा और रानी ने उनके लिए बहुत दक्षिणा सो, सोना और रत्न आदि दे दी तो इस जो राजकुमारी है उसको लगा भगवान जगन्नाथ के लिए मैंने कुछ देना चाहिए क्या दे दूं मैं तो वो सोचने लगे कि आपको मैं क्या दे सकती हूं? आपके तो सेव, सेवा में कौन लगी हुई है लक्ष्मी व्यमान हजारों हजारों लक्ष्मिया आदर के साथ आपकी सेवा में लगी है तो आपको मैं रत्न सुवर्ण आदि क्या दे सकती हूँ इसलिए जब वो और डीप सोचने लगी तो राजकुमारी को पता चला कि जगन्नाथ के पास एक चीज मिसिंग है एक चीज की कमी है तुरंत वो क्या करती है पेन लेकर आती है ताल पत्र लेती है कस्तुरी को हा? कस्तुरी की शाही बनाती है इंग बनाती है और उसके द्वारा उस पेपर में एक, एक मैसेज लिख देती है और जिसको एक छोटे से सुंदर बक्से में डाल के उस पुजारी को देती है पंडा को और वो कहते हैं कि अब तुम इसको लेकर जगन्नाथपुरी जाना जगन्नाथ के लिए मेरी भेट है अभी ये जो पंडा है इसका सारा ध्यान उस बॉक्स पर था कि क्या दिया हुआ है उसको ये सारी जो चीजें थी उसमें वो ध्यान नहीं था वैसे होता है हमारे सामने प्रसाद उनकी प्लेट होती है उससे ज्यादा ध्यान हमारा दूसरे प्लेट में रहता है कि वहां क्या सर हो रहा है तो यहाँ कितनी चीजें थी उसमें सरतु तो नहीं था वो सोचते है जगन्नाथ के लिए क्या उस बक्से में कुछ तो मूल्यवान होगा राजकुमारी ने दिया है तो फिर वो क्या करता है पूरी पहुंचने से पहले रास्ते में खोल देता है खोल के देखता ये क्या है कागज का टुकड़ा है कहते पागल राजकुमारी उसको फेंक देता और निकल जाता है जब जगन्नाथ पुरी पहुंचा वहां जाकर वो सो रहा था तो भगवान जगन्नाथ सपने में आते हैं कहते कैसे तुम निष्ठुर हो तुम्हारे लिए जितने भी बेटे दे थे वो सब तुम बड़े ध्यान पूर्वक अपने साथ लेके आए राजकुमारी ने पर्सनली मेरे लिए कुछ दिया था उसको तुमने क्या कर दिया फेंक दिया लेकिन अरे मैंने वहां से उठा के अपने साथ अभी ले लिया हूँ कल सुबह सुबह आ जाना मॉर्निंग में देखना जहां मेरा ये लॉकेज है जो मैं धारण करता हूं जब कौस्तुभ मनी का निवास है वहां वो आ? एक टुकड़ा वहां लटका हुआ है वो आकर देखो तो सही में ये डर जाता है कहता है और सुबह वो निकलता है और जाता है तो सारे पुजारियों के साथ जब जगन्नाथ का दर्शन खोलता है और सामने देखते है सभी लोग कि कोई चीज जगन्नाथ के यहाँ लटक रही है वो कागज का टुकड़ा था और मेन जो पुजारी है वो लेते हैं और वो क्या करते पढ़ने लगते थे तो उसमें क्या लिखा था इस राजकुमारी ने राजकुमारी लिखती है रत्न कर लक्ष्मी पुरुषोत्तमा गोपलनाद नु में कृपया ग्रहान तो वो लिखती है रत्न करह गृहि लक्ष्मी हे कृष्णा हा जो क्या मैं आपको रत्न कैसे दे सकती हूँ क्योंकि रत्नाकर की बेटी ही लक्ष्मी है समंदर की पुत्री है ना लक्ष्मी जिनमें रत्न प्राप्त होते हैं वही आपकी सेवा में लगी है किम भवते हे भगवान। मैं आपको और क्या दे सकती हूँ इस संसार का लेकिन मैं समझ गई हूँ एक चीज आपके पास नहीं है वो चीज मैं आपको दे रही हूँ वो कहती आबिर गोप ललना आप इतना अधिक वृंदावन के भक्तों से प्रेम करते हैं गोपिकाओं से गोल बालों से और सबसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि आपने अपना मन जब आप वृंदावन से मथुरा द्वारका आए हाँ क्योंकि जगन्नाथ क्या हैं द्वारका के हाँ परम भगवान हैं। तो जब आप वृंदावन छोड़कर बाहर आए तो आपने अपना मन कहां छोड़ के आए थे आप वृंदावन में छोड़ के आए थे इसलिए कहते रतमानसाय आपके पास मन नहीं है इसलिए दत्तम मनुमे कृपया ग्रहण हे कृष्ण हे पुरुषोत्तम हे जगन्नाथ देव मैं अपना मन आपको दे रही हूं कृपा करके आप क्या कीजिए इसको ग्रहण कीजिए और वास्तव में जगन्नाथ चकित हो जाते हैं कहते हैं तो ये क्या बोल रहे हैं राजकुमारी हाँ तो वास्तव में वही सबसे बड़ी भेंट है या कोई चीज अर्पण करना चाहते हैं जहां मन हो वहां सारी चीजें हैं तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि भगवान हमसे मन चाहते हैं इसलिए भगवान बारंबार हमसे यही निवेदन करते हैं मन मना भक्त और परम सिद्धि यही है कोई उपाधि बड़ी चाहिए या कुछ हमें बनना है तो भगवान का विनम्र भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए और भक्त तभी बन सकते हैं जब हमें अपना मन जो है भगवान को अर्पित कर सके और मन अर्पण करने की विधि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रदान की है और वो क्या है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो इसलिए इस विधि को हम स्वीकार करें और अपना जो जीवन है उसको धन्य बना सकते हैं हरे कृष्णा जी प्लीज एक्सप्लेन कृष्ण हरे कृष्णा तो मैं जगन्नाथ भगवान के बारे में जान के ही बोल रहा था आपको लगा होगा कि आज कोई ऐसा आसपास कुछ उत्सव नहीं है या कुछ रथ यात्रा नहीं आने वाली लेकिन तो ये जगन्नाथ जी बीच में कहा से आ गए तो ये बीच में आ गए हैं भगवान स्वतंत्र है तो रिसेंटली हमने भगवान जगन्नाथ के ऊपर एक 624 पेज का बुक लॉन्च किया था जगन्नाथपुरी में श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज ने लॉन्च किया था पुरी में हिंदी वर्जन है और कई सारे वरिष्ठ भक्तों ने इसकी बहुत ही प्रशंसा की है श्रीलाकनाथ महाराज ने इसका फॉरवर्ड लिखा है और लोकनाथ महाराज ने पर्सनली कहा कि मैंने जगन्नाथ पुरी के बारे में कई ग्रंथों का अध्ययन किया है लेकिन ये जो बुक है ऐसे शब्द थे उनके वो कहते ये, ये सारे किताब उनका बाप है ऐसे लोकनाथ महाराज कह रहे थे जब पुरुषोत्तम महाराज ने इसको देखा तो महाराज बहुत गंभीरता से इसके, इसके है और लगभग एक साथ मेरे साथ चर्चा करते हुए पुरुषोत्तम महाराज ने कहा कि तुमने इस बुक में जगन्नाथ से संबंधित ऐसी कोई भी चीज नहीं बची पुरुषोत्तम महाराज कहते हैं भक्ति पुरुषोत्तम महाराज की सारी चीजें इस एक बुक में आ गई हैं तो ये हमारा विनम्र प्रयास है भगवान जगन्नाथ से संबंधित उनका जो धाम है उनके जो प्राकृत्य के तीन अलग अलग कथाएं हैं बहुत ही विस्तृत रूप से कैसे जगन्नाथपुरी में प्रकट हो जाते हैं द्वारका में प्रकट हो जाते हैं वृंदावन में प्रकट हो जाते हैं, फिर भगवान का जो श्री मंदिर है जगन्नाथपुरी उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे टेम्पल्स भी क्यों ना हो उनका बहुत ही विस्तृत रूप से परिचय है भगवान का डेली शेड्यूल्ड है उनके हजारों भोगाज उनके नामों के साथ कि कितने भोगास लगते हैं उनके क्या अलग अलग प्रकार से लगते हैं या उनका जो प्रसाद है उसकी महिमा है उनके भगवान के सारे जो वेश आदि है भगवान का रथ यात्रा जितने फेस्टिवल्स हैं, जितना भी हो सके विस्तृत वर्णन का विस्तृत वर्णन करने का प्रयास किया है जितना भी भक्तों से सुना था या पढ़ा था और लगभग पंद्रह या सोलह साल जगन्नाथपुरी कई भक्तों के साथ यात्राओं में जाने का मौका मिला था उन सबको लेकर एक विस्तृत बुक लाने का प्रयास किया है इसका नाम है भक्तवत्सलता का आश्रय स्थल श्री जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी धाम के श्रीला प्रभुपाद के निग गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण